सारदाम शारेवीं राम कृष्ण जगद्गु पाद पद तय श्रृत्वा प्रणमा मुर्मो यथाने दाइका शक्ति रामकृष्णे स्थित हििया प्रणमा मंच चैतन्यानंद जी महाराज स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज स्वामी जी महाराज मेरे सम्मित मां की संतान माताओं और सज्जनों मां शारदा के जीवन पर आज हमें चर्चा करनी है थोड़ा चिंतन करना है अभी हमने जैसे शांतात्मानंद जी से सुना चैतन्यनंद जी से सुना कि मां के बारे में हमेशा संभ्रम संदेह होता है कि मां कौन थी ये कैसी मां थी सामान्य मां नहीं थी ये तो हम सब समझते हैं। सामान्य माँ का तात्पर्य है एक मानवी स्त्री जो जननी होती है जन्म देती है उसे भी हम मां कहते हैं और इस संसार में इस सृष्टि में सबके लिए जननी है केवल मनुष्यों के लिए नहीं सभी प्राणी जगत के लिए जननी होती है हम सबका जन्म होता है और इसलिए ये जननी का एक बहुत बड़ा तात्पर्य या महत्व हम लोगों के भीतर हमेशा रहता है क्योंकि ये सृष्टि में इस जगत में लाने के लिए जो निमित्त बनती है उसी को हम जननी कहते हैं विभिन्न भाषाओं में हम उसको पुकारते हैं लेकिन भारत की अनेक भाषाओं का अगर हम सार लेते हैं तो ये माँ शब्द जो है अनेक भाषाओं में भारत की भाषाओं में आप अंग्रेजी भी लेंगे तो उसमें मदर आता है मदर में भी मां आता है और मां बोलने से वो अंग्रेजी भी अंग्रेजी भी समझ जाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है आप अंग्रेजी माँ को भी अगर मदर को भी अगर मां बोल देंगे तो वो मुड़ के देख लेगी कि शायद मुझे ही पुकारा है तो ये माँ शब्द में वो जननी का भाव छिपा हुआ है और ये मां शारदा जब एक स्त्री के रूप में अवतीर्ण होती है तो हम लोग मां शारदा का जीवन देखकर ऐसे संभ्रमित हो जाते हैं कि ये तो क्या जगत जननी हो सकती है इसका रूप तो एक जननी जैसा है जिसको हम मां बोल के पुकारते हैं लेकिन साथ ही ये भी समझ में आता है कि सामान्य मां नहीं है ये अलग मां है इसलिए मां के बारे में बहुत बार जिन लोगों ने माँ को देखा है उनके साथ जिनका संपर्क हुआ है वे भी समझ नहीं पाए आज तो हमारे सामने बहुत महिमा प्रकट है बहुत सी पुस्तक में बहुत सा ज्ञान, बहुत सी बातें प्रकट हो गई है हम लोग पढ़ते हैं इतने पुराने प्राचीन साधुओं से कुछ कुछ बातें सुनने को मिली है जिससे हमारे अंदर धारणा करने को भावना करने को कुछ एक ये मिला है हमें एक स्कोप मिला है परंतु उस समय जब ये बातें ज्यादा प्रसारित नहीं थी तब सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाता था स्वामी शारदानंद जी के एक शिष्य थे शिष्य मतलब शारदानंद जी के शिष्य के समान थे वैसे मंत्र दीक्षित थे मां शारदा से अशेष जी महाराज किरण महाराज उनकी एक घटना बहुत सुंदर है जब मां से उनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा वो सरद शरद महाराज की तरफ विशेष आकृष्ट हुए थे शरद महाराज ने ही मां से उनको दीक्षा लेने के लिए कहा दीक्षा के बाद वे उद्बोधन में शरद महाराज के पास रहते थे और बीच बीच में शरद महाराज को कहते थे कि महाराज मुझे कुछ बताइए मुझे साधना के बारे में कुछ बताइए तो शरद महाराज बोलते अरे तुम्हें तो मां ने दीक्षा दी है मां ने तो बताया है फिर वो चुप हो जाते ऐसा दो तीन चार बार हुआ फिर उठे महाराज मुझे कुछ बताइए महाराज मुझे कुछ बताइए एक दिन शरद महाराज स्वामी शारदाना जी गंभीर हो गए बोले क्या तुमने माँ ने तुमने दीक्षा दी है मां ने तुम्हें सब कुछ दिया है मां ने जो बताया उसके ऊपर तुम चिंतन करते हो जैसा माँ ने बताया वैसा कुछ करते हो आशीषानंद जी लिखते हैं, जब माँ ने मुझे दीक्षा दी उसके बाद में पता नहीं मेरे मन में माँ ने जो कुछ बताया उस पर कोई श्रद्धा ही नहीं थी मैंने वो माला जो दी थी उसको लटका के रख दिया था खूंटी पर लटका के रख दिया था वो माला को और मैंने चार साल कुछ जफी भी कुछ भी कुछ नहीं किया था और कुछ करते नहीं थे और शारदा रंग जी के बारे में प्रेम था थोड़ा आकर्षण था उनको पूछते थे, थे मुझे कुछ बताइए मुझे कुछ बताइए तब चौथी बार शारदा रन जी कहते हैं तुम जानते हो माँ कौन है तो बोले महाराज मुझे ठाकुर के लिए तो भगवान ही ईश्वर है ऐसा भाव है विश्वास है श्रद्धा है लेकिन मां के बारे में वैसा भाव श्रद्धा नहीं आती है तो शरद महाराज नाराज होकर बोलते हैं तो क्या श्री राम कृष्ण भगवान है ईश्वर है अवतार है और ये मां शारदा जिनसे उन्होंने शादी की विवाह किया वो क्या गोबर के कंडे बनाने वाली लड़की है गांव की और फिर एक बहुत महत्व की बात कही उन्होंने जिसकी श्री राम कृष्ण के ऊपर सही सही वास्तविक भक्ति होगी श्रद्धा होगी उसकी मां के ऊपर अपने आप श्रद्धा भक्ति होगी क्यों क्योंकि श्री राम कृष्ण और मां शारदा दो नहीं है वो एक है यथाग्निदाही का शक्ति हम केवल मुंह से बोलते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोगों के अंदर जो द्वैत डिटी पुरुष स्त्री नारी पुरुष नारी ये जो भाव हमारे अंदर ऐसे बैठ गए है इसलिए श्री राम कृष्ण को तो हम पुरुष भाव से पिता और मां को स्त्री देह होने के कारण मां स्त्री जननी इसी भाव में देखने का हमें अभ्यास हो गया है हम दोनों के पुरुष भाव और स्त्री भाव स्त्री रूप पुरुष रूप इनके परे इनको लांगने का हम प्रयास नहीं कर सकते लेकिन अगर सच्ची मां कौन है इसको जानना है या इसको समझना है मां का चिंतन करना है तो हमें वैसे करना पड़ेगा वास्तविक मां ये स्त्री के परे है स्त्री रूप के परे है श्री रामकृष्ण पुरुष रूप के परे है और इसलिए श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं खुद को देखकर हमेशा बोलते थे अरे ये तो एक गिलाफ है खोल्टा खोल्टा बोलती थी क्यों एक कवरिंग आवरण इसके भीतर कोई दूसरी चीज है एग्जैक्टली exactly, मां के बारे में वही बात है मां भी वही है ये माँ ने ऐसे कई कुछ जीवन में प्रसंग आए हैं मां के जीवन में और ये उसके जो विटनेस थे आई विटनेस थे ये अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स थे कभी कभी इक्का दुक्का बाहर के लोग भी थे बहुत सी बातें छिपी हुई थी पहले तो बहुत छिपी थी आजकल तो बहुत प्रकाशित हो गई है लेकिन उस समय जो बातें प्रकाशित थी वो बातें छिपाई जाती थी इसलिए जो बहुत करीब से जानते थे विवेकानंद जी मां का स्वरूप जानते थे जब वो पहले रामकृष्ण मिशन की मीटिंग हुई उसमें स्वामी जी ने कहा था कि मां हमारी संग जननी होगी और फिर कहा कि केवल संघ जननी श्री कृष्ण की सहधर्मिणी है श्री कृष्ण की पत्नी है इसलिए नहीं वो वास्तविक इस संघ को धारण करने वाली पालन करने वाली रक्षा करने वाली वास्तविक और जनसंघ जन्ण जननी है इसलिए मां शारदा संघ जननी होगी ये विवेकानंद जी ने कहा उस समय भी बहुत कम लोगों ने मां की महत्ता मां की महानता को पहचाना था मां की मां की महानता पहचानना वो मां की कृपा से होता है आखिरी में उसका एक उदाहरण बताऊंगा कि कैसा अगर माँ की कृपा नहीं हुई तो मां के पास जाकर भी मां में ईश्वर तो नहीं दिखता एक स्त्रीत्व तो नारीत्व तो दिखता है कई लोगों ने उस समय माँ से दीक्षा इसलिए नहीं ली कि माँ मा एक नारी है अरे स्त्री से क्या दीक्षा लेना एक उदाहरण मैं जानता हूं जो मुझे बताया गया था और उन्होंने आखिरी किसी से भी दीक्षा नहीं ले सके वो क्योंकि माँ में उन्हें दोष दिखा था माँ में एक स्त्री देखी थी केवल मैंने इस इसका तात्पर्य क्या है ना श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा थी अगर श्री कृष्ण के ऊपर सही श्रद्धा होती तो माँ के ऊपर अपने आप श्रद्धा जाती मां ऐसी है एक प्रसंग है सत्य घटना है प्रकाशित भी हुई है मैगजीन में एक बार एक हमारे ऑर्डर के सन्यासी स्वामी भास्करेश्वर बोल के बाद में जो नागपुर में आए थे 1929 में उन्हें नागपुर भेजा गया था महापुरुष महाराज ने भेजा था वे बचपन से माँ शारदा के पास उद्बोधन में जाते थे। उनकी भी होली मजर की ही, सारदा की ही, दीक्षित मंत्र मंत्रिता शिक्षा ये थी शिष्या थी तो जब ये इनका नाम विप्रदास था विप्रदास महाराज ये जब छोटे थे तब अपनी माँ के साथ उद्बोधन में जाते थे और माँ के साथ बहुत जा, हमेशा जाके परिचित हो गए थे जब वे थोड़े बड़े हुए और कॉलेज में पढ़ते थे उस समय उनके मन में बहुत आने लगे तो वो अपनी माँ से पूछते थे कि माँ तुम तो माँ की शिष्या हो माँ ने तुम्हें दीक्षा दी है तुम सुबह उठके जप करती हो माँ और उनकी माँ जो थी उनका नाम था शांति तो माँ भी कहती थी शांति का बेटा आया है ऐसा कहते थे उनके बारे में तो ये अपने मां को पूछते थे कि मां इसका क्या तात्पर्य है इसका क्या तात्पर्य है तो बोलती मुझे मत पूछ को हम माँ के पास जाएंगे तुम माँ से पूछना तो वे अपने मंद, अंदर जो कुछ संदेह आते थे कुछ डाउट्स आते थे वो मां के पास जाते थे और मां उसे बहुत शादी सरल सिंपल भाषा में उसे सॉल्व कर देती थी बहुत बार वे कहती थी कि एक बार जब ये गए तो इन्होंने माँ मा से पूछा माँ तुम कैसी माँ हो सब तुम्हें मामा माँ कहते हैं तुम कैसी मां हो सबकी माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी भी मां हूँ तुम्हारे माँ की भी माँ हूँ और तुम्हारी नानी की भी माँ हूँ अब छोटे थे चौदह पंद्रह साल के थे घर में नानी रहती थी तो बोले मेरी माँ मेरी माँ की भी माँ मेरी नानी की भी माँ सबकी माँ है तो और फिर बोला देखो बेटा मुझे ना इस शरीर से मत देखना मुझे केवल एक शरीर मत समझना यह उन्होंने सुना था उसके बाद में वो थोड़े और बड़े हुए और फिलोसॉफी सब्जेक्ट लेकर पढ़ने लगे इसी बीच एक बार जब सत्रह अठारह साल के थे ये और उनकी मां उद्बोधन में गए दोपहर के समय पहुंचे देखा कि ऊपर के कमरे में मां ध्यान में डूबी हुई है दोनों चुप जाके सामने वहां बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद मां कभी एक घंटे तक डीप समाधि में मां उसके बाद में जब मां नीचे समाधि से नीचे नीचे आ रहा था मन तो मां ने संस्कृत में ना सो रमणा शब्द के। दोनों को कुछ समझा नहीं लेकिन दोनों ने सुना क्या कहा दोनों ने सुन लिया और फिर धीरे धीरे मां जागृत अवस्था में आई और फिर बोला अरे तुम लोग कब आए क्या आए मां हम बहुत समय से आए थे बैठे थे फिर इनकी मां इनकी ने वो आ, विप्रदास महाराज की मां ने मां से पूछा मां आप अभी क्या बोल रही थी ये नाशो सो रमणा ना हम रमणी क्या है तो मां थोड़ी झेप गई मां ने जवाब नहीं दिया झेप गई मां और दूसरी बात मां तो अंतर्यामी नहीं थी ये जो विप्रदास महाराज थे इनको स्वामी शिवानंद जी के लिए एक विशेष आकर्षण था ये शिवानंद जी के पास बहुत जाते थे और उनके हमारे प्राचीन साधु भी उन्हें कि शिवानंद जी महाराज के एक बहुत ऐसे शिष्य करके मानते थे और गुरु भक्ति विशेष शिवानंद जी महाराज को लेकर उनके भीतर थी तो मां जानती थी कि इसका संबंध तारक के साथ है तो मां ने उनसे कहा कि तुम बेलुरमठ जाओ और तारक से पूछो जब ऐसे कहा कि बेलुरमठ जाओ और तारक से पूछो तो ये दोनों बेलुरमठ गए और महापुरुष महाराज के पास जाकर कहा कि माँ महाराज ऐसे से हुआ माँ ने ऐसा सब कहा हमने माँ से पूछा कि इसका मतलब क्या तात्पर्य क्या तो माँ ने कहा कि जाओ तारक से पूछो तो माँ महाराज थोड़े एक क्षण पर चुप रहे फिर हंसते हुए बोले हाँ ठीक है तुम ऐसा करो बाबूराम के पास जाओ तो बाबूराम के पास जाओ बोला तो ये दोनों भी जैसे माँ ने बोला की नहीं तारक के पास जाओ तो बोले तारक ने माँ ने आ, आपको पास भेजा था हम आपको ही पूछते बोले हाँ माँ ने वही कहा मैं कहता हूँ माँ ने ठीक कहा कि तुम बाबू के पास जाओ बाबू राम दा के पास जाओ तो बोले नहीं ऐसा नहीं माँ ने आपके पास भेजा तो ये फिर से उद्बोधन गए और माँ को पूछा तो माँ मुस्कर और बोले ठीक ठीक तारक ठीक जानता है तारक ठीक बात तुम बाबू के पास जाओ तब ये लोग दूसरे दिन बेलुरमठ में गए बाबूराम महाराज के पास फिर दोपहर को पहुंचे बाबू महाराज बैठे थे बाबूराम महाराज ने सुन लिया फिर कहा कि ठीक है बोले जब ठाकुर का शरीर गया ठाकुर का शरीर शांत होने के बाद में जब मां वृंदावन में थी एक साल कालाबाबू कुंज में रहती थी उस समय बाबूराम राम महाराज भी कुछ समय तक वहां रहे थे कालाबाबू कुंज में और बोले उस समय माँ इतने दिव्य भाव में और इतने उच्च भाव में रहती थी कि हमेशा करीब करीब समाधि में रहती थी मा मां बहुत बार बाबू महाराज को माँ के कान के पास जाकर जैसे वो ठाकुर को समाधि से उतारते थे वैसे ओम ओम ओम कभी लक्षण देख के रामकृष्ण रामकृष्ण बोल के मां का मन देह भूमि पर लाना पड़ता था एक दिन बाबूराम बा, बा, महाराज ने कहा कि मां सामने जो यमुना है यमुना में ध्यान करने के लिए चली गई थी और एक ऐसे एक पत्थर था शिला उसके ऊपर मां बैठ गई थी इन लोगों ने देखा कि माँ सामने एक पत्थर पर वहां बैठी है ध्यान में बहुत समय हो गया शाम हो गई मां लौटी नहीं थी तब बाबू महाराज को चिंता होने लगी कि मां अभी तक क्यों नहीं लौटी और फिर जब बाबू महाराज धीरे धीरे गए पुकारा दूर से मां मां मां देखा मां को कोई होश नहीं है देह बोध नहीं है और मां समाधि में डूब गई है पूरी तरह से फिर बाबू महाराज पास गए और फिर मां को धीरे धीरे नाम सुनाकर नीचे उतारा उस समय मां ने ना सो रमणा ना रमणी ना सो रमणा ना और फिर बाबू महाराज ने पूछा की माँ क्या कह रही थी तब माँ ने कहा था बाबूराम राम महाराज को कि देखो वो पुरुष नहीं है मैं स्त्री नहीं हूं वो पुरुष नहीं है मैं स्त्री नहीं हूं मैंने श्री रामकृष्ण पुरुष नहीं है और मैं स्त्री नहीं हूं दोनों ईश्वर है दोनों साक्षात ईश्वर है ईश्वर स्वरूप है हम कहते ना माँ को आदि शक्ति है श्री राम कृष्ण कहते हैं अरे वो मेरी शक्ति है फिर कहते हैं अवतार भी शक्ति के ही अवतार होते है माने जो शक्ति से ही तो सभी सृष्टि का उद्गम हुआ है ब्रह्म तो निश्चल निर्विकार निर्गुण निराकार जिसमें सृष्टि स्थिति प्रलय है वो तो शक्ति और वो शक्ति साक्षात इस प्रकार कभी स्त्री देह लेकर आती है कभी पुरुष देह लेकर आती है कभी पुरुष स्त्री दोनों लेकर आती है हम कहते हैं शिव शक्ति दो अब दो नहीं है एक ही है जो शिव है वही शक्ति है जो राम है वही सीता है सिया में सब जगज ज्ञानी कहते हैं जो राम है वही सीता है जो राधा है वही कृष्ण है ऐसे ही यथाग्निदाही का शक्ति जो राम कृष्ण है वही मां सारदा है माँ में वो स्त्रित्व नहीं है उस दृष्टि से वो कहती है कि मैं तुम्हारी मां हूं तुम्हारे मां की मां हूं तुम्हारे नानी की भी मां हूँ क्यों क्योंकि वो आदि शक्ति है वो शक्ति से ही सब सृष्टि का उद्भव हुआ है उस रूप से वो सबकी जननी है और रूपानंद जी स्वामी काशी में पूछते हैं मां तुम सबकी मां हो हाँ सबकी मां कीट पशु पक्षी पतंग इनके भी मां हो हाँ मैं उनकी भी मां हूं सबकी मां हूं अब उस समय ये छोटे थे समझते नहीं थे कि मां क्या कहना चाह रही और मां भी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सबको कह के कंफ्यूज नहीं करती थी जो जैसा चाहता उसको वैसे ही यहां बहुत सुंदर घटना है हमारे विशुद्धानंद जी बचपन में माँ पिताजी को खो गए थे खो दिए थे मां नहीं थी पिता नहीं थे वे जब जयराम भाटी वो कहीं एक बार बैठे थे और श्री कृष्ण की तरफ आकृष्ट हुए थे तो हमेशा दक्षिणेश्वर आना जाना चलता था उनका एक दिन दक्षिणेश्वर में बैठे थे और उन्होंने देखा कि ये शरद चंद्र चक्रवर्ती रामलाल दादा से पूछ रहे हैं 1904 की घटना है ये शरद चंद्र चक्रवर्ती रामलाल दादा से पूछते अरे माँ कैसी है तो उन्होंने जो कहा कि मां कैसी है ये शब्द को को एकदम टच कर गया बचपन से खो कौन है, क्या है कहा है यह सब खोज ली तब उन्हें पता चला कि मां जयराम वाटी में है और उनको वो मां शब्द उनके मुंह से सुनकर वो व्याकुल हो गए थे और फिर वो एक दिन ऐसे ही जयराम चल पड़े बिना किसी किसी को बताए ऐसे अकेले चल पड़े जब वो उनके मन में जैसे जयराम पास आने लगी उन्हें लगने लगा अरे मैं किसी को बताया नहीं कुछ नहीं मां को खबर नहीं दी क्या होगा कोई मुझे इंट्रोड्यूस करा देता तो ठीक होता मैं तो ऐसे ही चल दिया लेकिन जैसे ही वो मां के घर पहुंचे तो सामने माँ बैठी थी देखते बोलते अरे बेटा आओ कैसे हो कितना कष्ट करके तुम यहां आयो विश्वानंजलि कहते हैं कि जैसे मां ने मुझे तुरंत कहा कि आओ आओ कैसे आए इतने कष्ट करके तुम दूर आए हो तो मेरे मन से एक दूसरा संदेह निकल गया अरे ये वास्तविक यही मां है और ये वास्तविक मेरी मां है बचपन में मां को खोया था तो वो मां से इस प्रकार के शब्द सुनने के लिए बड़े अंदर से एक व्याकुलता थी मां सब जान गई थी और फिर जब उन्होंने मन ही मन ये अनुभव किया कि वास्तविक ये मां ये सामान्य मां नहीं है ये कोई अलग मां है और फिर वो इतने आकृष्ट हुए कि उन्होंने सन्यास भी मां से ही लिया उन्हें मां मा ने ही सन्यास दिया मां ने सन्यास देकर ये भी कहा कि बेटा कहीं भी जाओ ठाकुर तुम्हारी तुम्हारे सन्यास की रक्षा करेंगे और ठाकुर को प्रार्थना करके कहा ठाकुर मेरे बेटे जहां कहीं जाएंगे उनको खाने की व्यवस्था करना ये तीन विशुद्धानंद जी के साथ और दो लोग थे तीन लोग ये गए थे थे उसमें एक तब लोगानी ने अनुभव किया कि मैंने जो मां को खोया वास्तविक मैंने सही मां को पा लिया है और उनके शब्द है यहां पर वे कहते हैं सीमाएं है तोड़ने वाली मां सीमाए जो बॉर्डर है हमारी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन के परे लिमिटेशंस तोड़ने वाली मां माने लिमिटेशंस क्या है हम लोगों की जो लिमिटेशंस है वो नाम रूप की हम नाम रूप के चक्कर में फंसे हुए हैं पुरुष आकार हो गया कि पुरुष मानते हैं स्त्री देह हो गया तो अपने कुछ स्त्री समझते हैं आत्मा दृष्टि से शक्ति दृष्टि से प्राण दृष्टि से हमें क्या कुछ लिंग है भेद है कुछ कुछ नहीं है ये तो जिस कपड़े में हम चले गए उसमें पुरुष कह दिया स्त्री कह दिया पशु कह दिया प्राणी कह दिया मनुष्य कह दिया लेकिन जो शक्ति रूप है इलेक्ट्रिसिटी का हम देखते हैं कितने मैनिफेस्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी को कौन सा नाम रूप है कौन सा कलर है कोई कलर नहीं, कोई नाम रूप नहीं। वैसे ही वो शक्ति स्वरूपिणी मां शारदा जि, जि, जिनको हम कहते कि मां शारदा वो साक्षात ईश्वर थी माँ प्लेनली बड़े साधे भोलेपन से कहती है अपने शिष्य को मेरी माँ और मेरे पिताजी बड़े शुद्ध थे इसलिए तो ईश्वर ने उनके घर में जन्म लिया वो बोल रही स्वयं के बारे में लेकिन इसलिए तो ईश्वर ने उनके घर में जन्म लिया मानी मां जानती है कि इसका स्वरूप क्या है ईश्वरी स्वरूप है साक्षात और इसलिए मां और ठाकुर दो नहीं है फिर मां के बारे में हम एक विशिष्ट बात और देखते हैं मां वास्तविक हमेशा समाधि में रहती थी जरा फुर्सत मिल गई कि मां समाधि में चली जाती थी अब मां ने समाधि से उतरने के लिए एक जो निमित्त बनाया था ये वो मां शब्द था श्री राम कृष्ण को मां क्या कहती है कोई मुझे मां कहकर पुकारे और कुछ कहे तो मैं ना नहीं कहूंगी क्यों और इसलिए श्री राम कृष्ण कहते थे कि मां का आदर्श मां का आदर्श दिखाने के लिए मां स्वयं कहती थी कि मां का आदर्श दिखाने के लिए मुझे छोड़ गए हैं कि मां कैसी होती है ये सर्वग्रासी प्रेम क्या होता है वास्तविक जननी में इस प्रकार लेकिन लौकिक जननी में कुछ लिमिटेशंस होती है आज ही देखा कैसे रो रही थी मां अपने बच्चे को लेकर बच्चे का सुख नहीं खुद का सुख तो ये सामान्य नारी में सामान्य मनुष्य में सामान्य मातृत्व में होता है लेकिन जो जगन मातृत्व है उसमें वास्तविक भला क्या है सत्य क्या है ये ज्ञान ये ईश्वरी ज्ञान मां को सदा था मां का ये ईश्वरी ज्ञान सदा विद्यमान था इसलिए मां के साथ मां को डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है बहुत कठिन है मां ने जो हमें कुछ जी के दिखाया है कुछ बातें दिखाई है वो इतनी ज्ञान से भरी हुई है हम में से कितने लोग हम लोग व्यवहार करते हैं कितने लोगों के मन में आ सकता है ऐसा जब मां को राधु और राधु की मां बहुत गालियां देती थी उल्टा पुल्टा जो कुछ सब कहती थी आसपास के जो शिष्य होते थे वो सह नहीं सकते थे इतना कुछ कुछ कहती थी और फिर कोई मां अब इतना सुनती है क्या क्या कैसे कैसे बातें आपको बोलते हैं लोग आपको कुछ नहीं होता आप कुछ विचलित नहीं होती आपको कुछ भी लगता नहीं आप कैसे सहन कर सकती है मां ने क्या जवाब दिया मैं कहती हूं दो शब्द मात्र तो है देखिए क्या ज्ञान है माँ कहती है दो शब्द मात्र तो है माने इतनी जो बकबक हो रही है इतना जो कुछ बोल रही भला बुरा कह रही है तुम मर क्यों नहीं जाती ऐसा नहीं जैसे नहीं क्या क्या नहीं आप पढ़ो किताब में क्या सब लिखा है कैसा कैसा मां को बोलती थी पगली राधू की माँ और राधु कभी कभी तो मां बोलती थी ये सब भाषण को मां बोलती थी दो शब्द मात्र है और शब्द माने आवाज शब्द माने हम शब्द निकल रहा है अगर कोई ऐसा ऐसा आवाज करे तो हम में से किसी को कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा हम बोलेंगे अरे आवाज हो रही आवाज हो रही अगर यहाँ से कोई मुझे बोल रहा रहे अरे मूर्ख कर चुपचाप बैठ बैठवा तो क्या होगा मेरा तो मेरा क्या होगा वो भी तो आवाज है ये जैसी ये आवाज है वैसी आवाज है कि ये मूर्ख ये भी तो आवाज ही है लेकिन मेरे लिए आवाज नहीं होगी मेरे लिए मूर्ख का एक अर्थ होगा और वो अर्थ का संबंध इसके साथ होगा और मैं विचलित हो जाऊंगा और मां को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या क्या बोल रही है राधु की मां क्या क्या बोल रहे हैं राधु मां के लिए वो शब्द मात्र थे माने आवाज मात्र था इतना मां में एक इस प्रकार का दैवी भाव था लिमिटेशंस के परे विशुद्धानंद जी ने कहा ना सीमाए तोड़ने वाली मां हम लोग सीमित अहंकार सीमा में जीते हैं और सीमा में जीते हैं इसलिए सीमा के साथ आने वाली जो त्रुटिया है कमियां है वो हमें अफेक्ट करती है मां को कोई सीमा नहीं थी और इसलिए हम देखते हैं मां का दैवी मातृत्व हमेशा सागर जैसा गंभीर इतना गहरा कि समझने में मुश्किल स्वामी विवेकानंद जी मां को मां के दर्शन के लिए जाते थे कापते हुए गंगा स्नान तीन बार डुबकी लगाते थे और कांपते कांपते जाके दंडवत लगा के पांच मिनट ऐसे पड़े रहते थे मां के सामने मां बोलती थी मां नरेन उठो तब नरेन उठते थे स्वामी जी ने जाना था मां कौन है साक्षात वो शक्ति जिस जी जि, जो शक्ति इस सृष्टि के पीछे है सृष्टि स्थिति प्रय करने वाली जो महाशक्ति होती है वो शक्ति साक्षात जगत में जब रूप लेके आती है हम लोग वृंदावन लीला पढ़ते हैं तो मन में आता है कि वृंदावन में कृष्ण फिर से लौटे नहीं उन्होंने किसी गोपी के राजा की खोज खबर नहीं ली अरे क्यों लेंगे वहां राधा जो थी वो राधा साक्षात कृष्ण स्वरूपिणी थी ज्ञान स्वरूपिणी थी उसने अपनी शक्ति से अपने विशिष्ट प्रभाव से सबको शांत कर दिया था लौकिक कृष्ण के लिए वो लोग व्याकुल नहीं थे भीतर से कृष्ण के लिए प्रेम था लेकिन जब हम ऊपर ऊपर दृष्टि से पढ़ते हैं तो लगता है कृष्ण कितने निष्ठुर थे एक बार वृंदावन छोड़ के चले गए फिर गए भी नहीं आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि दूसरे ढंग से भी कुछ हो सकता है ये हम लोग समझ नहीं सकते और इसलिए इन्होंने कहा है कि मां को सीमा तोड़ने वाली मां है ये तो मां का हम हम ध्यान करेंगे मां का जब चिंतन करेंगे तो केवल एक मां शारदा इस रूप में नहीं करना है इसके भीतर जो शक्ति है उसको भी हमें मन में लाने का प्रयास करना है मैं वो भी माँ से प्रार्थना करता हूं कि माँ का जो वास्तविक स्वरूप है उसका चिंतन वो हमसे करा ले और इसीलिए वो माँ को अधिकार भी है बेटा हमेशा याद रखो तुम्हारी एक माँ है वो अधिकार है उन्हें क्योंकि केवल क्यों इतना भी अगर हम याद करते हैं तो वो माँ हमें पार करा देगी मुक्ति की चाबी माँ के हाथ में है क्यों क्योंकि वो ही वास्तविक माया है बेटा क्या करू मैं ही तो माया हूँ ये भी माँ का एक उद्घार है ऐसी माँ की कृपा हम सबको मिले यही मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ ओम शांति शांति शांति हरि ओम सत्सत श्री राम कृष्ण अर्पण वस्तु